आध्यात्मरामण युद्धकांड चौधम सर्ग आज्ञापय शत्रुहरण मुक्त मुदा मुता दैवता नगरे रघुनंदन नाड़ोपहार बलि पूजय तो महाधेय सूता वैताली वंदन स्ुति पाठका वार मुख्या सो नियाद स राजधारा तथा सेनास्वप्त ब्राह्मणा चथा पौराज सगता निर्यांतु राघवस्वाद्य दस्तुम शशि और उन्होंने अति प्रसन्न होकर आनंदमग्न मग्न शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी कि हे रघुनंदन नगर में जितने देवता हैं महाबुद्धिमान पंडित जन हैं उन सबका नाना प्रकार की भेंट और बलि आदि देकर पूजन करो सूत वैतालिक स् स्तुति गान करने वाले बंदी जन और मुख्य मुख्य वरांगनाएँ आज ही सैकड़ों की संख्या में टोली बनाकर नगर के बाहर निकलें इनके अतिरिक्त राज महिलाएं, मंत्रीगण, हाथी घोड़े और पदार्थ आदि सेना ब्राह्मण लोग परवासी और यहां आए हुए समस्त राज लोग भी श्री रघुनाथ जी का मुख्य चंद्र निहारने के लिए नगर के बाहर चलें भरत श्रुता शत्रुघ्न परिचोदिता कस्य अलं मुक्ता चित्राने कदा अलंकु वे स्मारी नाना बलि विचक्षणा भरतजी के वचन सुनकर शत्रुघ्नजी के प्रेरणा से नाना प्रकार की रचनाओं में कुशल पूर्ववासियों ने अपने घरों को सजाना आरंभ किया तथा अनेक प्रकार के उज्ज्वल मोतियों और रत्नों की वंदनवारों से एवं चित्र विचित्र पताकाओं से अयोध्यापुरी को सजा दिया अतिथवृंदे राम दर्शन लाल सा हयानाम शत साहस्रम गामुतम तथा तथा राम विभूषित तब भगवान राम के दर्शनों की लालसा से सब लोग अनेकों टोलियां बनाकर उनकी भेंट के लिए एक लाख घोड़े दस सहसत्र हाथी और सुनहरी बागडोरों से विभूषित दस रथ आदि बहुत सी ऐश्वर्यसूचक छोटी बड़ी वस्तु में लेकर नगर के बाहल निकलने लगे ततस्तो शिवकारूा निर्जयो राज भरत पादुक न सेताजलि शत्रुन सहित राम पादचारेण निर्भय तद्व दृश्यते रूरा विम चंद पुष्पक सूर्यशंका मनसा ब्रह्म निर्मित भ्रातरौ वीरौ वैद्या सुग्रीव कपिश्रेष्ठ मंत्रिभीषण दृश्य थे पश्यतः इत्याह पवनात्मज उनके पीछे पालकी में चढ़कर राज महिलाएं चलीं और फिर श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी सिर पर भगवान की पादुकाएं रखकर हाथ जोड़े हुए पैरों पैरों चले इसी समय दूर ही से ब्रह्मा जी का मनोनिर्मित चंद्रमा के समान कांतिमान और सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखाई दिया उसे देखकर श्री हनुमान जी ने कहा अरे लोगों देखो इसी विमान में श्री जानकी जी के सहित दोनों वीर भ्राता राम और लक्ष्मण तथा कपिश्रेष्ठ सुग्रीव और मंत्रियों के सहित विभीषण दिखाई दे रहे हैं तथो हर्ष समूत स्त्री बाल युव वृद्धा की रथ कुंजर वाजिस्था अवती महिम गुस्तम जना सोमां तब तो राम ये हैं राम ये हैं ऐसा कहने से स्त्री बालक युवा और वृद्धों का हर्ष के कारण ऐसा शब्द हुआ कि जिससे आकाश गूंज उठा जो लोग रथ हाथी और घोड़ों पर चढ़े हुए थे वे उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए उस समय वे सभी लोग विमान पर चढ़े हुए भगवान राम को आकाश में चंद्रमा के समान देखने लगे पाजलिर्भर प्रांजलिर्भर तो ततो प्रहिषो राघवोन्मुख भरतो विमाग्र गर राघव वंदे पर रास्थम इव भास्करमुत विम तबुवि फिर प्रसन्न चिदरत ने विमान पर बैठे हुए श्री रघुनाथ जी के सम्मुख हो उन्हें सुमेर पर्वत पर प्रकट हुए सूर्य के समान अति अतिविनीत भाव से हर्षपूर्वक प्रणाम किया तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विमान पृथ्वी पर उतरा आरोपित विमान तरत सादा राम भाषाद्य मुदिता पुनरेवाभ्यवाद समुत्थाप्य चिरा भरतम् भरतम रघुनंदन भ्रतरम सांकमाप्य मुदात परिस तदनंतर भगवान राम ने शत्रुघ्न के सहित भरत जी को भी विमान पर चढ़ा लिया रामचंद्र जी के निकट पहुँचने पर भरत जी ने अति आनंदित हो उन्हें प्रणाम फिर प्रणाम किया तब बहुत दिनों में देखे हुए भाई भरत को रघुनाथ जी ने तुरंत ही उठाकर प्रसन्नता से गोद में लेकर आलिंगन किया तो लक्ष्मण वे देवी नाम कीत अभ्यवाद प्रीतो भरत प्रेम विफल सुग्रीव जाम च युवराजम तथागत महेंद्रीला चनलम सर्वम भरत फिर प्रेम से विवल हुए भरत जी ने लक्ष्मण जी से मिलकर श्री सीता जी को अपना नाम उच्चारण करते हुए प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया तत्पश्चात भरत जी ने सुग्रीव जाम्बवान युवराज अंगद मैंद द्विविद नील और ऋषभ को तथा सुसेन, नल गवाक्ष गंधमादन सरभ और पनस को भी हृदय से लगाया सर्वे ते मानु समूपम कर भरतमाद प्रक्षल सौम्या प्रहिष्टा चमंगमा इस प्रकार भरत जी से सत्कार पाकर प्रसन्न हुए उन सौम्य वाणरों ने मनुष्य रूप धारण कर उनकी कुशल पूछी ततः सुग्रीविंग भरत प्राभ भक्तिसहाये राम से जो मुद्रवो हमस्माको भ्राता सुग्रीव शुघ्न से तदावाद्य स लक्ष्मण सीतायाशन पशा वंदे विनियान्व रामो शोक जग्राह मनोमातु तब भरत जी ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर अति प्रेम पूर्वक कहा सुग्रीव तुम्हारी सहायता से ही श्री रामचंद्र जी की विजय हुई और रावण मारा गया अतः हम चारों के तुम पाँचवें भाई हो तदनंतर शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर अति विनीत भाव से सीता जी के चरणों की वंदना की फिर रामचंद्र जी ने शोक से का शोक के कारण अति व्याकुल और कृषि हुई माता कौशल्या के पास जाकर अति विनीत भाव से उनके चरण छुए और उनके चित्त को प्रसन्न किया तथा अपनी विमाता कई कई और सुमित्रा को भी नमस्कार किया भरत पादुके तेतु राघव से सुपूज योजे आमास राम भक्ति से जुता तदुपरांत भरत जी ने श्री रामचंद्र जी की भली प्रकार पूजा की हुई पादुकाओं का, पादु को भक्तिपूर्वक उनके चरणों में पहना दिया राजभूत मैया नियाति तब अद मे सफल जन्म फलिथ योध्यायां तम तामह प्रभु बलम कोष्टागारम बल कॉशम को दसगुणम मैया तत्जसा जगन्नाथ पायस्व पुम इति ब्रुवाणम भरत दृष्ट्वा सर्वे कपीश मोचूर्णत जोयम प्रशसंसूमुता तथ राहृिष्टात्मा भर शांकम बुदा यर सेमं तदा तदाग्राहीब्रभतपुष्पको गय्रवणं वह अनुग्छा नुजाबी कबीर धनपालकम् तदुपरांत भरत जी ने श्री राम जी की भली प्रकार पूजा की हुई पादुकाओं को भक्त भक्तिपूर्वक उनके चरणों में पहना दिया और कहा प्रभु मुझे धरोहर रूप से सौंपे हुए आपके इस राज्य को मैं फिर आप ही को सौंपता हूँ आज मैं आपको अयोध्या में आया हुआ देखता हूँ इससे मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई हे जगन्नाथ आपके प्रताप से मैंने अन्न भंडार सेना और कोषादी पहले से दस गुने कर दिए हैं अब आप अपने नगर का स्वयं पालन कीजिए भरत जी को इस प्रकार कहते देख सभी मुख्य मुख्य बानर हर्ष से आंसू गिराते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे तब श्री रामचंद्र जी अति हर्षपूर्वक पूर्वक भरत जी को गोद में लिए उसी विमान पर चढ़े हुए भरत जी के आश्रम को गए वहाँ विमान श्रेष्ठ पुष्पक से नीचे पृथ्वी पर उतर भगवान राम से उससे कहा जाओ मैं आज्ञा देता हूँ अब तुम धनपति कुबेर का अनुसरण करते हुए उन्हीं को वहन करो रामो वशिष्ठ से गुरो पदाभुज ना यथा देव गुरो शतक्रथ दत्वा महाराष्ट्र गुरो रूपाभाथ गुरो समीपत फिर इंद्र जैसे बृहस्पति जी का बृहस्पति जी की वंदना करते हैं वैसे ही श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम कर और उन्हें एक अति सुंदर बहुमूल्य आसन दे स्वयं भी उन्हीं के पास बैठ गए इस श्रीमद्आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे चतुर्दश